गीता तत्व चिंतन योग के नष्ट होने का कारण पर यह योग काल प्रभाव से नष्ट हो गया भगवान भाष्यकार इस श्लोक पर भाष्य करते हुए लिखते हैं दुर्बलान प्राप्य नष्टम योगम दुर्बल और असंयमी लोगों के हाथ में पड़कर योग नष्ट हो गया तात्पर्य यह कि यदि योग के पीछे इंद्रिय संयम और सुदृढ़ मनोबल न हो तो योग नष्ट हो जाता है जिन क्षत्रियों के पास वंश परंपरा से यह योग आया बाद में उनमें से ऐसे भी व्यक्ति निकले जो असंयमी थे मन से दुर्बल थे फल यह हुआ कि विद्या वहाँ तक आकर नष्ट हो गई व्यक्ति अपने संयम और साधना से विद्या में तेजस्विता लाता है और अपने वाद की पीढ़ी को उसका दान करता है पर यदि मैं इंद्रिय लोलुप और विषयी हूँ तो ऊपर से प्राप्त विद्या को तेजस्वी तो बना ही नहीं सकूँगा उल्टे अपने असंयम से उसके तेज को नष्ट कर विद्या को ही खत्म कर डालूंगा यह आज सर्वत्र दिखाई देता है जिन परिवारों में आज से कुछ वर्ष पहले श्रुति की वेद की शाखाएं सुरक्षित थीं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों के संयम के फलस्वरूप अभी तक चली आ रही थी आज संयम और साधना के अभाव में वे श्रुति शाखाएँ समाप्त हो रही हैं यही महानता कालीन योगो नष्ट का तात्पर्य है आचार्य शंकर योग के नाश का कारण बताते हुए गीता की भूमिका में लिखते हैं दीर्घेण कालन अनुष्ठातृणाम कामोद्भवादीयम विवेक विज्ञान हेतुके अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धम चधर्मे दीर्घ काल के बाद अनुष्ठाताओं में भोगवासना की वृद्धि के कारण विवेक ज्ञान के छीण हो जाने के कारण अधर्म के द्वारा धर्म को दबा दिए जाने के कारण और अधर्म के बढ़ने के कारण यहाँ एक शंका हो सकती है कि पहले श्लोक में तो योग को अव्यय कहा और दूसरे श्लोक में बताया कि योग नष्ट हो गया अब अव्यय कैसे नष्ट होगा इसके उत्तर में व्याख्याकार कहते हैं कि यहाँ पर नष्ट होने का तात्पर्य समूल नाश से नहीं है बल्कि दब जाने से है योग काल प्रभाव से दब गया ऐसा अर्थ लेना चाहिए 102 योग का अधिकारी अब तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन मैंने इसी पुरातन योग को अभी तेरे सामने कहा है अर्थात उसी दबे हुए योग को फिर से प्रकट किया है क्यों प्रकट किया है इसलिए कि तू मेरा भक्त है और सखा है भगवान के इस कथन से ऐसा धनित होता है कि वे पक्षपाती है और उनको जो उनके भक्त और सखा नहीं है योग नहीं देना चाहते जब यह योग रहस्यों में उत्तम है सबसे गुण विद्या है सबका कल्याण करता है तब तो इसका प्रचार सर्वत्र होना चाहिए भगवान स्वयं इसके प्रचार की बात करते हुए गीता के अठारहवें अध्याय के अंत में कहते हैं या इमंम परमं गुह्यम मद्भक्तेशभिधा से भक्ति मयी पा कृत्ता मावे वैद्य संशय तस्मान मनुष्येषु न चन्मनुष्यु कश्चतम भविता न मे तस्तर भुवि अद्यस्यते चमं धर्म संवाद ज्ञानयेनाह इश्या मे मति श्रद्धा वाणनसूयच शृणुयादप यो सो सुभान सोप मुक्त शुभाकर्मण जो मेरे पति परम भक्त जो मेरे प्रति परम भक्ति रखते हुए मेरे भक्तों को इस परम गूढ़ रहस्य की शिक्षा देगा वर्णसंदेह मुझी को प्राप्त होगा उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला न तो इस पृथ्वी पर कोई है और न कोई मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर होगा जो भी हमारे पुणित संवाद का अध्ययन करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगे ऐसी मेरी धारणा है और जो श्रद्धापूर्वक एवं दोष दृष्टि से रहित हो इसे सुनेगा वह भी पाप से मुक्त हो जाएगा और पुण्य कर्मियों के शुभ लोगों को प्राप्त करेगा जब भगवान का भी इस विद्या के संबंध में ऐसा उदार मत एक ओर दिख पड़ता है तब दूसरी ओर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कहते हैं कि तू मेरा भक्त और सखा है इसीलिए तुझे यह विद्या दी है इसका कारण यह है कि इस विद्या को ग्रहण करने के भी पात्रता चाहिए पात्रता का तात्पर्य किसी विशिष्ट वर्ण में जन्म लेना या किसी विशिष्ट आश्रम के अंतर्गत रहना नहीं है उसका अर्थ है उस विद्या को धारण करने की मानसिक योग्यता अर्जित करना ऐसे स्थान पर बीज फेंकने का क्या तात्पर्य जहाँ जमीन पथरीली है वहाँ तो बीज नष्ट हो जाएगा हम वही बीज बोते हैं जहाँ उसके अंकुरित और पल्लवित होने की संभावनाएं होती है इसी प्रकार विद्या ऐसे व्यक्ति को ही दी जा चाहिए जहाँ वह फल प्रसू हो सके गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दे दी है कि किससे किसके प्रति यह विद्या नहीं कहनी चाहिए वह भगवान कहते हैं इदम ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना सुश्रुवैवाच्यम न चमा योग्य शूयती जो तपरहित है जो भक्त नहीं है जो सेवाभावी नहीं है तथा जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति कभी भी तुझे यह विद्या नहीं कहनी चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि जो तपस्वी है भक्त है सेवा भावी है और जो भगवान में दोष नहीं देखता ऐसे चार लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही यह विद्या दी जा सकती है यहाँ तपस्वी का तात्पर्य है संयमी जो अपने आप पर नियंत्रण रखता है सेवा का अर्थ है विद्या प्राप्ति की निष्ठा वाला जिसके भीतर विद्या के लिए अकुलाहट होती है वह गुरु के पास जाकर भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करता है गीता में ही इसी अध्याय में अन्यत्र कहा है तदविधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया उस ज्ञान को गुरु को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करके और उनकी सेवा करके प्राप्त करो अतः सेवा का शुश्रूषा का यहाँ पर तात्पर्य विद्या के प्रति निष्ठा से है अब यह सहज रूप से विदित है कि अर्जुन में ये चारों गुण थे वह संयमी था इंद्र जयी था स्वर्ग में वह उर्वशी के काम प्रस्ताव को ठुकरा देता है भक्त तो वह था ही, ही उसका प्रमाण पत्र उसे भगवान ही दे देते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए उसकी जिज्ञासा उसके प्रश्नों के द्वारा ही प्रकट हो रही है उसने भगवान से कह भी दिया है शिष्य हम साध हिमाम प्रपन्नम मैं आपका शिष्य हूँ शरण में आए हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए फिर उसमें श्री कृष्ण के प्रति कोई द्वेष बुद्धि भी नहीं है न ही उनमें यह कोई दोष देखता है इसका भी प्रमाण पत्र भगवान कृष्ण उसे सखा कर कर दे देते हैं अतएव यदि भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा कि तू मेरा भक्त और सखा है इसलिए तुझे यह योग दे रहा हूँ तो इसमें आलोचना के लायक कोई बात नहीं दिखती क्योंकि अर्जुन इसका वास्तविक अधिकारी है रहस्य विद्या की प्रतिष्ठा को व्यक्त करता है और गोपनीयता विद्या की गंभीरता को दर्शाती है ऐसा सर्वश्रेष्ठ रहस्य उस उसी को दिया जा सकता है जो भक्त भी हो और सखा भी वह न तो केवल भक्त को ही दिया जा सकता है न केवल सखा को केवल सखा को न दिए जाने की बात तो समझ में आती है सखा में श्रद्धा भाव न हो तो उसे यह ज्ञान देकर क्या लाभ श्री कृष्ण के कितने ही सखा थे पर अन्य किसी को तो यह ज्ञान उन्होंने नहीं दिया विवस्वान और उद्धव को छोड़ दें तो और कोई ऐसा नहीं है जिसे अर्जुन के समान यह अति गूढ़ रहस्य वाली विद्या भगवान ने दी हो पर यह जो कहा कि केवल भक्त को भी यह विद्या नहीं देनी चाहिए इसका क्या तात्पर्य यह कि भक्ति यह, भक्त यह गूढ़ ज्ञान नहीं चाहता भक्त के पाँच प्रकार के भाव होते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर शांत भक्त ईश्वर को अपना अंतरात्मा मानता है दास्य भक्त उसे अपने स्वामी के रूप में देखता हुआ उसकी सेवा करना चाहता है वात्सल्य भाव से युक्त भक्त ईश्वर को अपने से छोटा मानता है और उसकी देखरेख एवं रक्षा करना चाहता है मधुर भाव से युक्त भक्त ईश्वर को अपना प्रियतम प्राणाराम मानता है ये चारों प्रकार के भक्त ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर के इस गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं उन्हें यह योग निष्प्रयोजन मालूम होता है अतएव सक्ष भाव से युक्त भक्त ही ऐसा है जो इस योग का अधिकारी है इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त और सखा है इसलिए यह योग तेरे प्रति मैंने कहा है